हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कल्पनाथ सिंह की लिखी हास्य नाटिका यात्रा प्यारेलाल की पंडित जी आयुष्मान आयुष्यमान यजमान आयुष्मान भगवान भला करे सब कुशल मंगल तो है प्यारेलाल जी आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है पंडित जी अच्छा अच्छा ये संध्या समय कैसे आगमन हुआ अ क्या कोई खास बात है बस एक निवेदन है पंडित जी असल में ससुराल जाने का इरादा है आ, तो मैं चाहता हूँ शुभ मुहूर्त इस यात्रा के लिए आप बता दें तो बड़ी कृपा हो आ, क्यों नहीं क्यों नहीं शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी शुभ दिन आ, सब कुछ आपको बताए देता हूँ जरा पत्ता देखकर अभी विचारता हूँ जी इसके पहले आप कितनी बार ससुराल हुआ हैं पंडित जी सच बात तो यह है कि अभी तक मैं एक बार भी ससुराल नहीं गया ये मेरी ससुराल की पहली पहली यात्रा होगी क्या क्या क्या क्या कहा जजमान क्या इसके पहले आप एक बार भी ससुराल नहीं गए जी नहीं इस युग में ससुराल की यात्रा में इतना विलंब ये मैं क्या सुन रहा हूँ मुझे तो लगता है आप जरूर कुछ भूल रहे हैं। नहीं नहीं पंडित जी मैं बिल्कुल सच कहता हूँ कि ब्याह के बाद आज तक मैं ससुराल नहीं गया जरूर कोई कारण होगा खैर कोई बात नहीं पंडित जी बात यह है कि मुझे पहले बड़ी शर्म लगती थी और फिर मेरी पत्नी मालती ने भी मुझसे कई बार कहा लेकिन पंडित जी क्या करें कोई जुगाड़ ही नहीं लगा अब गलती हो गई कोई बात नहीं कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए हा हा तो आज कौन सा दिन है आज रविवार सोमवार मंगलवार यानी यान, पांच एकादशी द्वादशी और त्रियोदशी हा, हा, हा। भगवान भला करे मंगलवार को प्रातः चार बजकर इक्कीस मिनट से पूर्वी आपकी यात्रा का योग बन रहा है अच्छा अच्छा ए, इसके बाद कोई योग नहीं बनता जगवान ठीक है ठीक है पंडित जी हम वक्त से पहले ही निकल जाएंगे यात्रा के <laughs> जा लिए। आयुष्मान भगवान भला करे अरे पंडित जी मैं तो भूल ही गया था हाँ। ए, ये लीजिए हाँ। आपकी दक्षिणा क्षमा हाँ। कीजिएगा जल्दी में था ना हाँ। इसलिए भूला जा रहा है अरे जय ससुराल को जा रहे हो भूलोगे क्यों नहीं ससुराल से लौट के दे देते अरे नहीं पंडित जी हाँ। ये तो इस वक्त शुभ मुहूर्त निकालने के लिए मात्र पत्र पुष्प अर्पित किए हैं ससुराल से लौटने पर तो मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ आपके दर्शन को आऊँगा भगवान आपकी यात्रा पूर्वक मालती हु पंडित जी ने तो भाई कमाल ही कर दिया एकदम कमाल ऐ, क्या कमाल कर दिया पंडित जी ने तुम जितना आसान समझती हो मुहूर्त उतनी आसानी से नहीं निकलता है जैसे भगला पानी में खड़ा खड़ा मछली को दबोच लेता है ना ठीक उसी तरह हमारे पंडित जी भी पत्रा में आंख पहले तो गलाए रहे और फिर मुहूर्त मिलते ही उसे दबोच दिया <laughs> अरे आज मैं पंडित जी को मान गया अरे बस हो भी क्या। अरे बखानी किए जाओगे या ये भी बताओगे मुहूर्त का और किस दिन का निकला अब तैयारी करो तुम जल्दी से ज्यादा देर नहीं है केवल तीन दिन का मामला है अरे वो का प्यारे आएगा वाह मैं आ गया अरे अम्मा पंडित जी ने शुभ मुहूर्त जैसे निकाला ना मैंने दक्षिणा उनके मुंह पर ठोंकी और सीधे घर आ गया अरे तो साफ साफ बतावत का है है भैया कि पंडित जी ने किस समय की मुहूर्त की बात की है अरे बच्चन की तरह पवारा काे गाय रहे अरे अम्मा मैंने मालती से पहले बता दिया की अब ज्यादा समय नहीं केवल तीन दिन बाकी है पंडित जी बोले त्रेव अर्थात मंगलवार को सवेरे चार बजकर इक्कीस मिनट से पूर्वी हमारी ससुराल यात्रा आरंभ हो जानी चाहिए विलंब करने से भी ससुराल यात्रा का जल्दी कोई जोग नहीं बनता। ओ, ओ, ओ, ओ, तो इतनी सी बात बतावे के लिए इतना नाटक रचावे की कौन सी जरूरत रहे भैया अरे बहू देख कोई समय ज्यादा नहीं है तू इसके भरोसे न रहना सारी तैयारी पूरी कर समझ गयी अरे इसका क्या ठीक एहन बखत पे पता चलेगा की कपड़ा लता ही ठीक नहीं किया मालूती <laughs> कान खोल कर सुन लो मेरी पहली पहली ससुराल की यात्रा का मामला है सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है ससुराल वाले भी समझ जाएंगे की कोई दमाद राजा आए है, हैं हाँ, हाँ, क्या वे लोग आप कुछ समझे नहीं है क्या अरे जब समझे थे तब के प्यारे लाल और आज के प्यारे लाल में बड़ा फर्क हो गया है अच्छा? अब श्री प्यारे लाल को समझने के लिए भेजे की जरूरत संजीव अब कोई आसान नहीं मुझे समझना अरे बहू तुम भी बेकार ही इसके मुँह लगी हो जाओ अपना काम करो <laughs> माँ जी इनको समझा दीजिए अगर इसी तरह वहाँ जाकर भी बड़बड़ाया करेंगे तो लोग क्या कहेंगे नहीं? अरे कहेंगे क्या है प्यारे लाल की बातों को प्यारे लाल को अब समझना कोई आसान काम नहीं रहेगा तुम लोग क्या जानो प्यारेलाल और उनकी बातों को भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पकड़ाए अच्छा जी ठीक है मैं तो भैंस हूँ ही ना दो तीन दिन बाद आपको भी खुद अपनी स्थिति का पता चल ही जाएगा हाँ हा, तुमको भी बड़ा गुमान है ना अपने मेकअप वालों पर ना हो? मैं भी अब देखता हूँ उनको वहाँ जाके जाइए जाइए, जी भर कर देख लीजिए अरे कहीं महंगी ना पड़ जाए आपकी पहली ससुराल यात्रा <laughs> बस मैं फंस गई खींचे चलो अरे भैया ए सुनो गोपालपुर गांव अभी कितनी दूर है गोपालपुर गांव जी अरे भैया गोपालपुर नाम का गांव इधर तो कोई है नहीं भाई साहब यही कहीं गोपालपुर गांव है अरे वही तो मेरी ससुराल है असल में रास्ता भूल गया था इसलिए आपसे पूछा स्टेशन के कौन तरफ है यू गाँव स्टेशन से इधर ही बिल्कुल पूरब की तरफ राम राम राम अरे भैया तब तो आप बिल्कुल ही गलत आए गए ए? अरे आप तो स्टेशन से पश्चिम काफी दूर चले आए पश्चिम अब ऐसा करो पुनः स्टेशन लौट जाओ आ? और स्टेशन से पूरब की तरफ तीन चार मील दूर कोई गोपालपुर नाम का गांव है अरे तो वही किसी से पूछ लीजिएगा अरे सुनो सुनो तो ये स्टेशन से पूरब नहीं है क्या भैया तब तो लगता है कि आपको दिशा भ्रम हो गया अरे राम तब तो भाई बड़ी गलती हो गई अरे कोई बात नहीं गलती तो हो ही जाती है भाई साहब सुनिए एक बात बताइए क्या आप स्टेशन मेरे साथ वापस लौट चल सकते हैं वाह वाह भाई वा, मैं क्यों लौटू क्या मुझे कोई दिशा भ्रम हुआ है आप कैसी बातें करते है भाई साहब अरे भैया यही बात तो मेरी बीवी मालती भी कहती आप कैसी बातें करते है सुनिए क्या आप मेरी ससुराल के रहने वाले अरे जाइए जाइए अपना रास्ता लीजिए आप क्या कहते हो आपकी बीबी क्या कहती मुझे क्या लेना देना है न मैं आपकी ससुराल का हूँ और न मैं आपको जानता हूँ अरे रास्ता भूल गए हो तो बतलाये दे रहा हूँ वरना अपना रास्ता लीजिए आप रात हो जाएगी तो अच्छी तरह ससुराल पहुँच जाइएगा हाँ सही कह रहे है भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद लगता है आज तो तुम बुरे फंस गए प्यारे लाल चलो बेटा वापस स्टेशन तो क्या वाकई मुझे दिशा भ्रम हो गया मैं तो पंडित जी से मुहूर्त पूछ के चला था ये ससुराल की यात्रा भी जीवन भर याद रहेगी ना कोई सवारी ना कोई सुविधा बस पैदल परेड हे भगवान मैं स्टेशन के पूरब तो आ गया कि नहीं आगे नहीं जाऊंगा। यही किसी से पूछ लेता हूं, कहीं बेकार में फिर से परेड करनी पड़ जाए सुनिए भाई साहब सुनिए हाँ कहो। मैं पूछ रहा था कि मैं स्टेशन से पूरब की तरफ जा रहा हूं ना बिल्कुल ठीक पूरब की तरफ जा रहे हो जाना कहां है जी मुझको गोपालपुर जाना है वो सामने वाला गाँव क्या गोपालपुर ही है बिल्कुल ठीक पहुँचे वही गोपालपुर है है? सकल से लागत हो पहले पहले जी जी इस गांव में मेरी ससुराल है अच्छा अच्छा गोपालपुर में तुम्हरी ससुराल है, है? हमरी भी सकल का देख रहे हो शाम हो गई है तुमको आ, रास्ता तुमको मालूम नहीं कहूँ रास्ता भूल गए तो जल्दी जाओ आ, अच्छा अच्छा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आ, अरे बात तो बड़ा सन्ना था बड़ा बढ़ता जा रहा नगर की जाय राखी कौशलपुर राजा अरे भूख रहे कहीं काट न ले दिन दयाल व्रत समी हरे माध संकट भारी ए, नाथ। आगे बढ़े तो एक एक को देख लूंगा दूध के साथ नहीं निकलनी ना। जब नाम सुना अरे भाई कोई है? दद, दद दद को। ये, ये, ये। आगे। अरे भैया कहा चले जा रही भैया ये मर गए तो अरे अरे भैया कौन? कौन? अरे जीजा जी अरे जीजा जी आप अरे बड़ा अरे बड़ा अरे जीजा जी का, तो का। अरे भैया, आप तो हमका पहचान गए इसे सुरख कुत्ता नहीं पहचान पाए इतने कुकुर पाले रहो देखो काट रे, अरे निकलना प्यारे लाल तुमने इतनी देर लगा दी आना ही था तो पहले खबर कर दिए होते कोई लेकर स्टेशन आ जाता प्यारे लाल ये तो बड़ा अनर्थ हो गया देखे भैया काट लिया देखो बाबूजी कहा तब आने का बड़ा शौक लगा था ना तुझे अब हुआ ना अनर्थ जवानी बाबू को ही काट लिया अरे जा मर क्या देख रहा है पानी ला घाव धो और तुरंत ऐसी जाकर बैदी जी को बुला ला अरे अब आगे आगे जी आके क्या करेंगे बाबूजी। अरे इसके लिए तो बस एक ही दवा है सुई अरे सुई। अब वो भी लगेगी अस्पताल में कल सुबह सबेरे मर गए सुई। अरे अरे ससुराल आए का के सुर अरे मालती तुम्हें अपने मायके का बड़ा घुमान था ना? मेरी गति इनकी छुट्टी लेके पंडित जी से उसके चले बाद की पदयात्रा उसके बाद पूरा की पद यात्रा एक एक एक पे के पेट मरी बड़ी बडी चौदह सुई अरे हरे भाई मेरी ससुराल यात्रा तो ये थी हास्य का यात्रा प्यारेलाल की इसे लिखा कल्पनाथ सिंह ने निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर अभी आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति सुन रहे थे